मेधा मे वरुणो ददातु दधाजति मेधाइंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु दधा स्वाहा <coughs> अग्नि प्रजापतिण मे मेधा ददातु वरुण अग्नि और प्रजापति मुझे बुद्धि मेधा बुद्धि देवे। इंद्रस्य और इंद्र मुझे मेधा बुद्धि दें वरुण और धाता मेरे अंदर मेधा बुद्धि स्थापित करें स्वाहा यह मेरी सत्यवाणी है पीछे मेधा बुद्धि के विषय में हमने विचार किया जो एक निश्चयात्मिका दृढ़ बुद्धि है वो मेधा बुद्धि है जो मेधा बुद्धि का मतलब होता है अधिक से अधिक विषयों को जिसके कारण हम उपस्थित रखते हैं कोई भी प्रसंग होता है पिछला हमको स्मरण रहता है तो पिछली बातें हमको जितनी याद रहती है उतना शीघ्र वर्तमान और भविष्य के विषय में हम निर्णय लेने में समर्थ होते हैं जिसको पिछली बातें याद नहीं रहेगी वो कोई वर्तमान का या आगे का निर्णय शीघ्र नहीं ले पाएगा इस कारण से जिसको जितना अधिक स्मरण होता है याद होती है कोई बात वही उतना शीघ्र निर्णय लेता है तो अधिक से अधिक पिछली बातें उपस्थित रखना जिसके कारण होता है वो मेधा बुद्धि कहलाती है और पिछली में भी जो न्याय युक्त होती है बुद्धि स्मृति तो अन्यायकारी बातों की भी होगी अनर्थ की भी स्मृति रहेगी लेकिन वो मेदा बुद्धि वाली नहीं कहलाएगी जो न्यायुक्त बातें हैं वो जिसको स्मरण रहती है अब उस बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है कि कौन कौन हमको बुद्धि देवी, अर्थात वैसी बुद्धि हमको कैसे प्राप्त होती है किस किस से हम ऐसी बुद्धि प्राप्त करते हैं उसके लिए कहा है वरुण है अग्नि है प्रजापति है इंद्र है वायु है और धाता ये छः हैं जिनसे हमको मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है ये गुण वाले या तो मनुष्य होंगे जिनसे हमें ये मेधा बुद्धि प्राप्त होगी अथवा छः के छ गुण जो ईश्वर में पाए जाते हैं उस ईश्वर से हमको फिर मेधा बुद्धि की प्राप्ति होगी अंततः तो ईश्वर ही कारण रहेगा लेकिन उनसे जो गुण प्राप्त कर चुके हैं व्यक्ति विशेष भी श्रेष्ठ जो होते हैं पुरुष उनसे हमको भी मेधा बुद्धि प्राप्त होती है और आरंभिक स्थिति में हम मनुष्यों से ही ग्रहण कर पाते हैं तो कैसे मनुष्य या कैसे गुण वाले व्यक्ति होने चाहिए जिससे हमको मेधा बुद्धि मिलती है तो पहला बताया कि वो वरुण होता है वरुण का मतलब है जो वरण करने योग्य है चुना हुआ छटा हुआ है व्यक्ति चुना हुआ है अर्थात आदर्श रूप में जो सिद्ध हो चुका है वो वरुण कहलाता है वरण किया गया है उसका चयन किया जा चुका है आदर्श रूप में स्थित हो चुका है हमारी बुद्धि में <coughs> सामान्य व्यक्तियों से हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं अपने से छोटों से कोई चीज सीखना नहीं चाहते हैं हम केवल अनुकरण उनका ही करते हैं जिनको अपने से बड़ा मानते हैं बराबर वालों से या अपने से नीचे जिसको मानते हैं उसके प्रति उससे अनुकरण करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है अनुकरणीय हमारे लिए वही होता है जिसको हम बड़ा मानते हैं तो एक सामान्य बात हुई कि बड़ा होना चाहिए वो जिसको हम बड़ा मानेंगे उसी से कुछ सीख सकते हैं उसी से हम उसके समान बन पाते हैं तो अब इसमें अंतर होता है कि हमारे जो निर्धारण में होता है बड़ा वो अच्छा नहीं भी होता है तो भी बड़ा मान लेते हैं उसको जो बड़ा नहीं होता है उसको भी हम बड़ा मान लेते हैं तो अंतर इतना करना पड़ेगा कि वास्तविक में बड़ा हो होगा तो बड़ा निश्चय से होना चाहिए बराबर वाले का या छोटे का अनुकरण नहीं कर सकते उनके अनुकरण करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि बराबर वाला तो है ही उतना बराबर जितना हमारे पास है उतना दूसरे के पास है उसी को तो बराबर कहेंगे ना तो उतना तो है ही और जिसको छोटा कह रहे हैं वो छोटा कहे सिर ले रहे हैं कि जितना हमारे पास है उतना नहीं है उसके पास तो ये दो तो अनुकरण के बनेगे ही नहीं पात्र तो जो बड़े हैं वस्तुता हमसे वही हमारे लिए अनुकरण के पात्र बनते हैं अर्थात हम अपने जीवन में किसी को आदर्श यदि बना लेते हैं किसी को आदर्श मान करके चलने लगते हैं तो हमारी जितनी भी गतिविधियां होती है वो एक विशिष्ट बन जाती है चाहे किसी भी क्षेत्र में हम जिसको आदर्श बना लेंगे या जिस क्षेत्र में भी हम जाना चाहते हैं पहले एक बड़े व्यक्ति का करते हैं चयन तो जिसका भी हम चयन कर लेते हैं उसके अनुसार हमारे सारे कार्य बंद होने लग जाते हैं तो उससे लाभ ये भी होता है कि हम निर्णय शीघ्र कर ले लेते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा किया है जिसको हमने बड़ा मान रखा है तो वो व्यक्ति ऐसा कहता है या ऐसा करता है इसलिए हमको करना चाहिए ऐसी बुद्धि हो जाती है उसे एक लाभ होता है कि उस विषय में हमको बहुत अधिक सोचना नहीं पड़ता है फटाफट हमने केवल देखा हुआ होता है इसने ऐसा किया है तो मान लेते हैं हमको मानने में सुविधा हो जाती है कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए तो इससे दूसरी बात क्या निकलेगी कि यदि हमने किसी को आदर्श माना नहीं है किसी को भी आदर्श बनाया नहीं है तो उसमें क्या होगा कि हम किसी भी विषय में निर्णय नहीं ले पाएंगे हमारी हर समय स्थिति संदिग्ध रहेगी संशय में हम बने रहेंगे कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमको जब निर्णय देना पड़ेगा तो वहाँ हम निर्णय नहीं दे पाएंगे यही कह देंगे कि जैसे वो कर लो जैसे होता है ऐसा कर लो क्योंकि हमको ही नहीं होता है या, तो या जहाँ उत्तरदायी हम नहीं है वहां तो बोल देंगे कि ऐसा कर लो ये लेकिन जब पूरी पूरी बात आएगी कि उत्तरदायित्व तो लेना है तो वहां पर हम क्या होंगे खिसक जाएंगे कि नहीं हम अंतिम रूप से नहीं कह सकते इस बात को अभी किसी व्यक्ति को मान लिया ये कह दिया जाए वो या आप ईश्वर के बारे में उपदेश करो प्रवचन करो तो पता नहीं कितने लोग कर सकते हैं इस विषय में लेकिन उसको ये कहा जाएगा कि तुम साक्षात कृत व्यक्ति के समान तुम्हें बोलना है या तुम्हें जो भी बोलोगे बिल्कुल ठीक होना चाहिए तो अब कोई नहीं बोलेगा फिर सब सभी कहेंगे कि मैंने तो नहीं किया ऐसा है तो अब उस व्यक्ति में अब क्या होगा पूरा का पूरा प्रवचन प्रभु अपना दायित्व नहीं लेगा लेकिन जिसने साक्षात कर रखा है उसको कुछ नहीं लगेगा डर वो हर विषय में बोल देगा उस विषय में हाँ ठीक है मैं लेता हूँ दायित्व पूरे अपने जितना भी बोला है मैंने दायित्व में लेता हूँ तो वो इसीलिए होता है कि उसने अब बड़े का ले लिया है चुनाव कर लिया है आदर्श तो उसको भय नहीं होता है संशय नहीं होता है वो जान वो समझता है कि इसने किया है तो ठीक ही किया होगा यदि भी हम अजानता से भी किसी को बना लेते हैं तो भी हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है गुरुजी ने कहा है तो ठीक है होगा गलत नहीं हो सकता है अधिकतम चलता है ना अभी लोक में गुरु ने कह रखा है तो वो भला समझ में आता है नहीं आता है तो भी उस काम को तो कम से कम करते ही रहते हैं वो अगर गुरुजी ने उनको ठीक समझा दिया होता और वो पकड़ लेते उसको तो अब हानि तो नहीं होनी थी ना उनकी भी तो ऐसे ही होता है मतलब किसी को भी हम तो यानी कि हमको आदर्श बनाना होगा पहले जब तक हम आदर्श नहीं बनाते हम अपने आचरण को आ, प्रमाणिक नहीं कर सकते अपने विचार को अपने सिद्धांत को प्रमाणिक नहीं कर सकते उसके बिना हमारी कोई भी बात प्रमाणिक नहीं होती संदिग्ध रहती है इसलिए हमको कोई न कोई पहले एक आदर्श बनाना ही होगा नहीं तो बुद्धि हमारी नहीं चल सकती है संदिग्ध रहेगी बुद्धि तो अब रही बात की कि किसको बनाना चाहिए फिर आदर्श उसके लिए होता है कि इसमें आया है शब्द प्रमाण जो आप व्यक्ति होता है वो आदर्श होगा शब्द प्रमाण के लिए क्या परिभाषा की है भाष्य में यस्य आगमह नहीं सब प्लबते हैं ना यस्य अधि पहले पाद में आपको याद है यस्य असदेयार्थो वक्ता स आगमा यस्य प्लबते मितार्थो अर्था सणम वो तो प्रमाण होता है और यानी जिसका वक्ता प्रत्यक्ष या अनुमान कर चुका है उस विषय में तो उसके शब्द तो प्रमाण हो जाते हैं लेकिन जिसका विषय का वक्ता जो है न तो अनुमान कर पाया है उसका ना उसने प्रत्यक्ष किया है तो उसकी बात क्या होती है अप्रमाणिक हो जाती है टल जाती है तो इस कारण से आदर्श हर समय बनाना तो होगा ये नहीं अनिवार्य है लेकिन बनाना वही है जो उस विषय का प्रत्यक्ष करता है आपत है, करता है या कर चुका है आदर्श वही होगा जो आप हो है, है व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकेगा इस कारण से हमें हर समय जो बनाना चाहिए अपना आदर्श वो ऋषियों को बनाना चाहिए अंतिम आदर्श तो ईश्वर है उसमें कोई बात है लेकिन उस ईश्वर से पहले हम संबंध नहीं कर पाएंगे बना लेने के बाद भी उतना हम चल नहीं पाएंगे उतनी हमारी नहीं होती है सामर्थ्य योग्यता तो उसके पहले हमें किसी न किसी व्यक्ति को ही पकड़ना पड़ेगा मनुष्य को ही पड़ना पकड़ना पड़ेगा उसके बिना हमारी बुद्धि नहीं हो पाएगी निश्चित तो अब आती है मनुष्यों में फिर किसको पकड़े तो मनुष्यों में जो ऋषि हैं, जो भी ऋषि है वो सारे के सारे ऋषि ही हमारे प्रमाण होंगे अब उन ऋषियों में भी अलग अलग जो होगा जो जितना निकट का है वो हो जाएगा तो जैसे हमारे लिए अभी स्वामी दयानंद है स्वामी दयानंद ऋषि हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि दूसरे ऋषियों को नहीं मानेंगे हम फिर भी चूंकि ये निकट के हैं नहीं जो भी मंत्र जितने भी विषय किए गए हैं ना लगभग सभी के सभी तो वेदों से ही होते हैं तो पहली पहली था कि वेद मंत्रों के आधार पर उसका करते थे प्रत्यक्ष तो तो क्या एक तो वो विषय प्रमाणिक हो गया वेद में यदि कहा गया है तो अप्रमाण होने का अवकाश नहीं है और वेद में चुकी हैं वो विषय सारे जिनका हम आप, आप प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं लोक में उन सभी का है उसमें कथन वेदों में उससे बाहर है ही नहीं हो विषय इस कारण से का चाहे यहाँ वाला कर लो चाहे वेद से करो बात एक ही आएगी ऋषि दयानंद तो तो को कहा गया ईश्वर का या आत्मा का प्रत्यक्ष करता है और वो भी वेद मंत्रों के आधार पर ही किया है उन्होंने निश्चय जो किया है ना सारे सिद्धांतों का निश्चय उन्होंने कब किया है समाधि आदि लगाने योगाभ्यास तो पहले भी करते थे लेकिन पहले करने के बाद उनको स्थिति नहीं मिली थी जिसमें वो घूम रहे हैं ना चारों तरफ देखो उसमें उन्होंने एक जगह आता है ना जीवनी में कि वो वहां कह रहे थे कि कूद के मर जाऊंगा बद्रीनाथ के पास था ना कि मुझे लग रहा था मैं जीवन समाप्त कर लूं तो उस समय उन्होंने अध्ययन नहीं किया था योगाभ्यास तो कर रहे थे वो घूम घूमघाम रहे थे पूरा तो इसी ये होता है कि उनका जीवन तब तक प्रमाणिक नहीं है वो स्वयं मरने के लिए तैयार तो है आत्महत्या करने को तो उनको नहीं मिला है तभी तो ऐसा होगा ना वहां तक का तो उनका जीवन नहीं था उसमें कारण था कि पढ़े नहीं थे वो उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई की है पढ़ाई करने के बाद महावास से पढ़ लिया महावास पढ़ने के बाद वो भागवत का प्रचार करते थे पढ़ने के बाद भी वो भागवत का करते थे प्रचार बाद में फिर उन्होंने किया उसका भी। भी तो। मत का भी करते थे वो भागवत का भी करते थे ये मावाच के बाद करते थे वो तो इससे ये होता है कि व्याकरण पढ़ने के बाद भी नहीं बनी थी उनकी स्थिति तो ये सब क्या हुआ है जब ये पखंड खंडनी वाला हुआ ना कांड उसके बाद ये छोड़कर के चले गए बिल्कुल फिर पूरा जैतवास में चले गए हैं तो उस समय इन्होंने पढ़ भी लिया था और पढ़ने के बाद विशेष रूप से अब किया है अभ्यास उन्होंने तो उस स्थिति में ये सारा कुछ किया उन्होंने वो वाला जो जीवन इनका वहाँ से ऋषित्व इनको मिला है तो पढ़ने लिखने के बाद और योगाभ्यास का दोनों का जब हुआ समायोजन इनके जीवन में वहां से इनको वो बुद्धि प्राप्त हुई है, तो है। के पादक तो थे वो प्रतिपादक तो थे लेकिन ऋषि नहीं थे ना वो वैदिक सिद्धांत तो थे वेदों को मानते थे वो लेकिन किसी अर्थ विशेष का प्रत्यक्ष करता नहीं थे ना वो उस तरह से उनकी समाधि तो नहीं लगती थी समाधि वाला क्षेत्र नहीं था उनका जी तो फिर तो गीता आदि के विषय में तो ने बताया होगा? हाँ वो तो वो बता दिया था उनका तो था ना कि ये महाभाष्य के आश्रय से उन्होंने सब कुछ कर रखा था कि ऋषि ही सब कुछ है नहीं वो बुद्धि वो वह उन्होंने दी है इनको ऋषियों तो को मानने की जो वह है ना वो तो विरजानंद से ही आई है इनमें इनकी अपनी नहीं थी पहले वहीं से किया उन्होंने तो व्याकरण पढ़ने से पहले किया था ना यही अनाथ को फेंक दो तो ऋषि रिशी, मतलब ऋषियों को पकड़ने की बुद्धि तो उनसे आई है लेकिन ऋषियों ने पकड़ाया क्या है यानी ईश्वर के प्रतिपादक नहीं थे ना जितना स्वामी दयानंद है विरजानंद नहीं है इतने ईश्वर के विषय में उनकी नहीं थी ना इतनी पकड़ नहीं नहीं थी, उनकी नहीं है। ना उनकी होगी, यानी यानी कि उनका कथन तो हो सकता है ये, लेकिन जिस जिस स्थिति, रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया स्वामी दयानंद ऐसा उन्होंने नहीं किया है, उनके नहीं मिलते तो मानते कुछ नहीं थे वो भी मानते ईश्वर को ही कोई वो भी थे गायत्री मंत्र का जब करते थे वो मानते तो ईश्वर कोई थे लेकिन ईश्वर जो स्वरूप है ना जैसा स्वामी दयानंद का जैसा स्पष्ट है प्रस्तुत ऐसा उनका नहीं है प्रस्तुत स्वामी ब्रजयानंद का नहीं है ऐसा होता होगा ये अलग बात है लेकिन प्रमाण नहीं है ना अपने पास उसके मैं नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि ये जी। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि पहले उन्होंने भागवत का किया है प्रचार खंडन नहीं किया शुरू में प्रचार किया है बाद में खंडन किया जब वो प्रचार करने लगे ना उस विषय का तब वो विषय सामने आया उनको फिर उन्होंने तुलना की है पहले नहीं पता था ना क्योंकि प्रचार क्यों करते फिर पहले पता होता था नहीं करते वो जिसका मतलब है पहले नहीं था उनको बोध इस चीज का और बाद में भी है जो पूरा का पूरा मतलब स्वामी ब्रजानंद जी से वो लेते तो रहते थे वो गुरुजी से तो कई बातों के बारे में पूछा जाता है ना एक थोड़ा से होता है गुरुजी तो गुरुजी हो जाते हैं और व्याकरण आदि संबंधित शास्त्र से विषय में संबंधित तो लेते थे वो समाधि के विषय में उन्होंने लिया है उनसे निर्देश ऐसा नहीं मिलता है कुछ ईश्वर प्राप्ति के बारे में उनसे कुछ सीखा हो अभ्यास किया हो ऐसा तो नहीं मिलता है उसके लिए तो दूसरे योगियों का नाम लेते हैं वो वहां से हमने सीखा इधर से सीखा वो सीखा है विरजानंद का नाम नहीं लेते हैं उससे क्षेत्र में विरजानंद का अध्ययन के क्षेत्र में लेते हैं वो योगाभ्यास के क्षेत्र में नहीं लेते हैं उनका नाम कोई भी होता है मतलब विरजानंद का नाम वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं लेते हैं स्वामी जी वो उस विषय के गुरु नहीं रहे हैं वो यहां अपने को यह कहना था कि स्वामी दयानंद ने जो ऋषित प्राप्त किए हैं ना वो केवल अध्ययन मात्र से नहीं किया ना पहले के योगा अध्ययन से पूर्व वाले योगाभ्यास के आधार पर भी नहीं किया यानी बिना पढ़े लिखे कोई योगी हो जाए ये भी नहीं होगा और केवल पढ़ लिख के कोई ऋषि हो जाए ये भी नहीं होगा अकेले अकेले दोनों बातें नहीं होगी दोनों चाहिए विद्यापूर्वक जिसका अभ्यास है उसकी बात प्रमाणिक होगी वही योगी हो होगा वही ऋषि होगा ऋषि वो नहीं हो सकता है केवल एक क्षेत्र में कर लिया तो ऋषि नहीं हो पाएगा विद्यापूर्वक होगा अपने जैसे स्वामी जी का भी है ना इनको भी इन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर ली थी लेकिन फिर भी संदिग्ध था जब ये कहते हैं कि मैंने सत्यात प्रकाश आदि पढ़ा उसके बाद फिर से इन्होंने अपने सिद्धांतों को सोधा है स्वामी जी की मान्यता था, था कि ब्रह्म आत्मा परमात्मा एक ही है इनको अनुभूति होती थी ऐसी अलग नहीं समझ पाते थे ये हाँ तो फिर लेकिन सत्यात प्रकाश के आधार पर फिर इनको पता लगा कि नहीं ऐसा बाद में इन्होंने अपना सिद्धांत स्थिर किया यानी विद्या का नहीं मिला होता ना सहयोग हो। तो स्वामी जी इस रूप में नहीं होते आज ये, ये भी वेदांती ही होते उसका ही प्रचार करते ये भी विद्या नहीं मिली होती तो, तो बुद्धि में मतलब वो हुआ ना उसका प्रभाव पड़ा ना आखिर ठीक थी उस विषय की अनुभूतियां थी इनको लेकिन वो अनुभूतियां अशुद्ध थी अभी उसकी जो शोधन शोधन हुआ है शुद्धि हुई है वो शास्त्रों के प्राप्त होने पर हुआ है इसलिए अब इनका सिद्धांत है वो तो शास्त्र पूर्वक है केवल अनुभव वाला नहीं है है लेकिन अनुभव भी पर शास्त्र पूर्वक अब हो गया इसलिए जो अनुभूतियां होनी चाहिए वो शास्त्र पूर्वक होनी चाहिए और शास्त्र का जो होना चाहिए निष्कर्ष वो अनुभव पूर्वक होना चाहिए फिर दोनों मिल करके जब चलेंगे वो रिशित्त बुद्धि होती है वो आप तत्व तो होता है अकेले अकेले वाला नहीं होता है केवल तो ऋषि जितने होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे विद्या पूर्वक उनका उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो तो इस कारण से वो ऋषि होते हैं तो आदर्श में वे ही रहेंगे अपने भी आपने सामान्य मनुष्य को अगर आदर्श बना लिया तो धोखा खाएंगे किसी को भी बना लेते हैं लौकिक व्यक्ति तो कभी नहीं होगा आदर्श इस कारण से हमको हर समय बनाना पड़ेगा आदर्श ये भी रखे स्वयं बन जाते हैं तो भी मार खाएंगे पीटेंगे कहीं कहीं अपनी बुद्धि को स्वामी जी जैसे कहते हैं कि अपनी बुद्धि को आपने बड़ा मान लिया तो पतित हो जाओगे निश्चय से गिरोगे इस कारण से अपनी बुद्धि को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए हर्ष में अपने को ऋषियों को बड़ा मान के ही चलना होगा साधारण व्यक्ति को भी बड़ा बना लिया आदर्श बना लिया तो गिर जाएंगे क्योंकि वो भी फिसल जाता है उसकी बातें प्रमाणिक नहीं होती कुछ क्षेत्र में होगी पूरा नहीं हो पाता है इस कारण से हमको वरुण अर्थात आदर्श का भी चयन करना पड़ेगा और वो कोई भी आप्त व्यक्ति होगा उसमें से भी अगर यानी ईश्वर की प्रधानता वाला होगा ऋषियों में भी कई विषय के हो सकते हैं ना वो तो अपने अपने क्षेत्र होंगे हाँ तो उसमें भी जिसकी प्रधानता ईश्वर से संबंधी प्राय उनकी तो होती है वैसे फिर भी हमको जिसका अधिक स्पष्ट दिख रहा है तो पहले हम उसका करेंगे प्रधानता उनको देंगे स्वामी दयानंद के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें आपको लिखेगा पूरा पीरा मिलेगा ईश्वर ही सर्वोपरि है वेदों का तात्पर्य ईश्वर में ही है पढ़ने लिखने का सब कुछ करने का वही है ना वहाँ पर वो लिखा हुआ है पढ़ने लिखने का आखिर क्या है वो शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है ऐसा आचरण करना और अंत में फिर वही हुआ कि ईश्वर प्राप्ति है इसका तो सारा का सारा उन्होंने सत्यात प्रकाश लिखा है जो भी ग्रंथ लिखा ईश्वर के ही प्रतिपादन के लिए लिखा यानी ईश्वर उनके जीवन में बहुत अत्यंत प्रधान है ईश्वर के, के बारे में जितना लिखा किसी विषय में नहीं लिखा उन्होंने सारा वेदभाषी ईश्वर की परख है हाँ वो पूर्व जन्म के संस्कार से लगी और वैरागी के आधार पर लेकिन अंतर की जो अनुभूतियां थी ना उनकी ईश्वर से संबंधित तो वो पूरी स्पष्ट नहीं थी उसमें ये अपने को खो देते थे और अपनी सत्ता हटा देते थे कि मेरी सत्ता नहीं है ईश्वर ही ईश्वर सब है ईश्वर अलग है जीवात्मा अलग है ये नहीं हो पाता था ये इन्होंने बाद में किया है ऐसा इसको पढ़ने के बाद ये था अंतर इसमें, तो इस कारण से यहाँ कह रहे हैं कि वरुण ददातु मेधा बुद्धि मुझे अर्थात यदि हमने आदर्श चयन कर रखा है तो उस विषय के निर्धारण में हमको कोई कष्ट नहीं होगा फटाफट पट कर लेंगे अब स्वामी दयानंद ने लिख रखा है कि ऐसे ये सिद्धांत है उसको यदि मान लेते हैं तो कोई बाधा नहीं आएगी ऐसे अन्य ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में लिख दिया दर्शनों में लिख दिया और कहीं उपनिषदों में लिख दिया वेदों में लिखा हुआ है तो उसको आधार मान करके यदि चलते हैं तो आपको बहुत बाधा नहीं होगी केवल वहाँ बाधा होगी अपने कुसंस्कारों की होगी स्वयं ही स्वीकार नहीं होगा वो विषय बाहर के लोगों के साथ निश्चय करने में कोई बाधा नहीं आएगी लेकिन ऐसा यदि नहीं मानते हैं तो नहीं कर पाएंगे निश्चय इसलिए मेधा बुद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व तो रहेगा हमारा कोई न कोई आदर्श होना चाहिए उसी से हमको मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है और यही धीरे धीरे अंत में जाकर के ईश्वर आ जाएगा वहां जो कहे ना समाधि में रितंबर सत्य में विभरती समाधि में जो रितंबरा प्रज्ञा होती है वो सत्य को ही स्वीकार करती है तो वहां पर भी होगा कि अंत में जिस व्यक्ति का ईश्वर से हो गया संबंध पूरा पूरा सत्य तो उसको ही मिलेगा वही नहीं झुक सकता है सत्य से बाकी की स्थितियां गिर सकती है इनसे ज्यादा है स्वामी जी के ग्रंथ हमारे पास उतने नहीं है और स्वामी जी स्वयं अपने सामने ही स्वामी दयानंद को ऋषियों को मानते हैं इस कारण से मतलब स्वामी जी के उतने हमारे पास उपलब्ध नहीं है जितने स्वामी दयानंद के प्रमाण हैं। तो अपेक्षा से मानने में कोई अंतर नहीं है समाधि के विषय में अगर करना पड़ेगा ना हमको व्यवहारिक तो स्वामी दयानंद को रखना पड़ेगा स्वामी जी को लेके चलना पड़ेगा इस विषय में व्यवहारिक विषय में जितना प्रमाण हमारे पास स्वामी जी का है व्यवहारिक स्वामी दयानंद का नहीं है स्वामी दयानंद के सैद्धांतिक है हमारे पास उनसे हम नहीं कर पाएंगे अभ्यास अभ्यास करने के लिए इन्होंने जितना विस्तृत हमको बता दिया उतना वहाँ नहीं उपलब्ध है तो वहाँ हम इनको लेकर चलेंगे फिर सिद्धांत मान्यता रहेगी दयानंद की लेकिन व्यवहार जो होगा क्योंकि साधन जिसके जितने हमारे पास नहीं उपलब्ध उस रूप से होगा व्यवहार तो सीधा सीधा हम व्यवहार करने लगेंगे तो स्वामी जी की पुस्तकें जितनी उपयोगी हमारे लिए दयानंद वाली नहीं होगी उसको समझ नहीं पाएंगे उदाहरण के लिए हमारे पास योग दर्शन है योग दर्शन में लिखा हुआ है पतंजलि का लेकिन फिर भी कहा से आता है समझ में भाषिकारों से आता है ना व्यास से आता है समझ में ऐसे व्यास वास के प्रमाण कब मानेंगे स्वामी लिख रखा है है अगले अगले को को मानते मानते हैं हैं उससे पहले वेद वेद हमारे पास है। लेकिन वेद को सीधा मानते है क्या किस आधार पर मान रहे हैं जो हमारा निकट पड़ता है ना उसके आश्रय से मान रहे हैं नहीं तो नहीं मान पाएंगे इसे यानी मानने की प्रक्रिया इधर से चलेगी जो हमको समझाने वाला कोई होगा ना अंत में जा करके जो हमारी बुद्धि उस स्तर की हो जाएगी तब तो ईश्वर से संबंध हो जाएंगे ईश्वर से हमारा संबंध होते ही दयानंद भी हमारे भाई हो जाएंगे फिर सपाठी लेकिन जब तक हमारा ईश्वर से नहीं जुड़ा है तब तक ये हमारे गुरु ही रहेंगे ईश्वर से जैसे इनका संबंध हो गया उस स्तर का हमारा होता है तो हमारे गुरु भाई है फिर ये स्वामी स्वामीनंद है ऋषि मुनि सभी फिर बराबर हो जाएंगे तब कोई भेद नहीं रहेगा लेकिन जब तक नहीं है इस तरह का स्तर तब तो इनको प्रधानता देनी पड़ेगी इनके अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि सीधे हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते इनके बिना तो इस क्रम से होगा इस तरह से पहले हमको आदर्श भी बनाना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति वरुण बनाना चाहिए और मान सकते हैं हाँ ईश्वर का इन्होंने प्रत्यक्ष यदि किया ही है तो मानने में कोई बाधा नहीं है विषय प्रत्यक्ष होना चाहिए तो का वही लक्षण होता है ना ऋषि का तो वही होता है इन्होंने भी अपना अर्थ देखा है देखने के कारण है इनका ऋषित्व नहीं देखा होता तो कोई बात नहीं थी पर देखा है अब इसमें यह अलग बात होती है कि सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं उनको योगी और ऋषि में तो होता है योगी तो योगाभ्यास कर रहा है जो वो भी योगी हो जाएगा चार तरह के बता दिया ना चार तरह के होते हैं रोगी जो अभ्यास अभी कर रहा है यानी कि अपर वैराग जहां से हो गया और अपर वैराग के बाद प्रवेश हो गया योग में अपर वैराग से पहले नहीं होगा प्रवेश वो भी सब पूरा लौकिक व्यक्ति है अपर वैराग होने के बाद अब अगर वो समाधि का अभ्यास करने लग गया है तो यहाँ से योगी है वो योगा करने लग गया उससे पहले योगी नहीं होगा बैराग्य अनिवार्य है इसके लिए और संप्रजात समाधि के लिए अपर वैरागी जरूरी होता है उसके बिना समाधि नहीं लगती है तो यहाँ से योग का क्षेत्र शुरू हो जाता है अपर वैराग्य हो गया और योगाभ्यास वो करते जा रहा है अगर वैराग्य करके छोड़ दिया तो भी योगी नहीं होगा वो वो फिर पीछे ही आ गया फिर से लौकिक हो गया है वो लेकिन होने के बाद आगे बढ़ते जा रहा है तो योगी तो यहीं से शुरू हो गया लेकिन अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसको कोई विषय प्रत्यक्ष होते ही वो ऋषि हो जाएगा अब जब तक नहीं हुआ है तो अभी योगी तो रहेगा योगाभ्यास करने से योगी है वो और बाद में क्या हो जाएगा मतलब ऋषि का मतलब सीधा है जो प्रत्यक्ष करता है जिसे का जो करने वाला होता है वो ऋषि होता है लेकिन वो योग पूर्वक ही होगा तो ऋषियों का प्रत्यक्ष बिना समाधि के नहीं होता है और समाधि बिना योग के नहीं होना है जो ऋषि है वो योगी तो होगा ही होगा बिना योग के ऋषि नहीं हो सकता है लेकिन जो योगी है ना वो ऋषि हो अभी नहीं होगा इतना दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा जनि सारे योग समाधि हैं सारी समाधियां योग नहीं है हाँ जैसे जी सारे क्या है ना सारे पुरुष क्या मनुष्य है ऐसे कहेंगे ना सारे मनुष्य पुरुष नहीं है हाँ सभी योगी ऋषि नहीं होंगे ऋषि सभी योगी होंगे लेकिन सभी योगी ऋषि नहीं होंगे ऐसे अंतर हो जाएगा हाँ वो अपने स्तर से तोलते हैं ना वो अपने स्तर से तोलेंगे हमारे सामने यही होगा ना कि हमको सिद्ध करना पड़ेगा स्वामी जी का रिशि तो उनके सामने अगर सिद्ध कर देते हैं तो मान लेंगे वो नहीं कर पाएंगे तो हमको नहीं सुनना पड़ेगा फिर इतने होता है हमने अपनी तरफ से मान लिया है ठीक है वो मानते रहेंगे हम तो मेधा बुद्धि के लिए यहाँ प्रार्थना अंत में फिर क्या होगा अंतिम में जाना पड़ेगा ईश्वर के लिए यहाँ जो मंत्र है ना वो वरुणा मतलब ईश्वरी है तो वहां तक जाना है लेकिन उससे पहले हमारी ये स्थितियाँ रहेगी ऐसे मेधा हम अग्नि ही कहा है अग्नि मतलब विद्वान विशेष रूप से हर विषयों को जो बताता है तो अधिक से अधिक हमारा शाब्दिक अनुमानिक ज्ञान भी होना चाहिए शाब्दिक अनुमान जानक ज्ञान के बिना मेधा बुद्धि नहीं बनती है क्योंकि तुलना करेंगे कैसे जब तक दो पक्षों को नहीं देखा है तो तुलना किसका करेंगे इसलिए आपको हर विषयों को जानना पड़ेगा एक बार तो इस वहां हम तुलनात्मक स्थिति बना लेते हैं तो मेधा बुद्धि बन जाती है बिना तुलनात्मक के नहीं अब ये संप्रदाय वाले जो लोग होते हैं दूसरे की पुस्तक पढ़ते ही नहीं है न अपने को किसी से चर्चा का विषय बनने देते हैं वो उस बात को करेंगे नहीं चर्चा लड़ने तो आ जाएंगे कि लड़ेंगे बस हमारा इसने अपमान कर दिया हमारी बात का खंडन कर दिया इसको तो कहते हैं लेकिन उस सत्य सत्य है या नहीं इसको चर्चा नहीं करते हैं इस कारण से संप्रदाय बढ़ते चले जाते हैं अगर वो चर्चा करें तो स्वयं छोड़ देंगे उनको पता लग जाएगा तो इस कारण से क्या होगा तुलनात्मक स्थिति भी चाहिए केवल मान करके के चलने की जरूरत नहीं है भले वेद के सिद्धांत केवल आपने हट मान लिया है वो भी पर्याप्त नहीं होगा वो मेधा बुद्धि नहीं बनाएगा हट दुराग्रह फिर हो जाएंगे वो तो ज्ञान ज्ञान भी भी होना चाहिए, होना चाहिए चाहिए हमारे पास शाब्दिक के लिए उसके बाद का प्रजापति दे प्रजा का मतलब हुआ अब उसको व्यवहारिक संरक्षण देने वाला भी होना चाहिए विद्वान ऐसा होना चाहिए जो एक व्यवहारिक स्वरूप दे सके विद्या का प्रजापति का मतलब पालन करने वाला होता है तो ऐसी वो विद्या का पालन करने वाला यानी एक परंपरा को बढ़ाने वाला होना चाहिए इतनी सामर्थ्य जो जिस व्यक्ति में होता है वो हमारी मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है रूप दूसरे शब्दों में कहेंगे मोटे शब्दों में एक आचार्य जो होता है आचार्य अपनी विद्या को सारी व्यवस्था करके ब्रह्मचारियों में वितरित करता है तो एक तरह से वो प्रजापति भी हो जाता है भरण पोषण की भी व्यवस्था कर रहा है और विद्या भी प्रदान कर रहा है तो ऐसे प्रजापति यानी जो आचार्य होते हैं उनके कारण भी हमको मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है या हमको आचार्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए तब हमारी बुद्धि बन जाएगी यानी जो अनुशासन करता है राजा जो होता है न्याय अन्याय का करने अन्याय को हटा करके न्याय की जो स्थापना करने वाला अध्यात्मिक क्षेत्र में लेंगे जब हम अपने दोषों को के ऊपर नियंत्रण करने में समर्थ हो गए और दोषों को छोड़कर के गुणों को धारण करने में समर्थ हो जाएंगे यहाँ से हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि बन जाएगी जब तक दोष छोड़ने की सामर्थ्य नहीं आ रही है मेधा बुद्धि नहीं बनेगी चाहे कितना योगदर्शन कई बार अट लो उससे कुछ नहीं होगा दोष यदि छूटने लग गए काम क्रोध के तो अब मेधा बुद्धि बनने लग जाएगी उससे पहले नहीं बनेगी तो इस कारण से विषयों के जो आकर्षण हैं जो भी लोभ लालच हैं इन दोषों पर हमारा नियंत्रण हो जाना चाहिए तब से हमारी मेधा बुद्धि बन जाएगी इंद्र इंद्रत्व वही है अन्याय को जो हटाता है न्याय की जो स्थापना करता है वो इंद्र कहलाता है ऐसे गुण वाला व्यक्ति होगा उससे मेधा बुद्धि मिलेगी या ऐसे गुण वाले जब हम हाँ हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि बन जाएगी वायुष्य यानी बलवान असमर्थ है रोगी है सर्वथा जो कुछ सोच नहीं सकता है कुछ व्यवहार में ला ही नहीं सकता है तो उसकी बुद्धि कैसे चलेगी वो तो बेचारा सोच के भी छोड़ देगा बाद में इसको करा ही नहीं सकता विवाह रूप नहीं दे सकता है तो उसके लिए हमें बलवान भी होना चाहिए समर्थ भी होना चाहिए उस ज्ञान को हम क्रिया में उतार सके या जिसने उतारा है ऐसे बलवान को प्राप्त करके हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि बनती है धाता धाता मतलब ज्ञान को धारण कराने वाला नियम को परंपरा को जो स्थापित करता है मर्यादा को ऐसे लोगों से या ऐसे गुणों के प्राप्त होने पर हमारे अंदर मेधा बुद्धि प्राप्त होती है और यही कि यही क्या है बात ठीक है ऐसे ही करना होता है का